तितली शहजादी एक वक्त का किस्सा है। वहाँ एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसका चेहरा उसकी रूह की तरह ही शफाक था, और ऐसी दिल का जिसमें आप डूब जाएं, वो आसपास की सभी सल्तनतों में बहुत मशहूर थी, न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए, बल्कि अपने दानिश मंदी और हाज़िर जव एक शख्स जो साहिर था और वो समंदर को भी खुश कर सकता था, वो इस शहजादी की महोपत्त में दीवाना हो गया। ये साहिर उस महल तक एक लंबा सफर तय करके आया ताकि सायला का हाथ निकाह के लिए मांग सके। एह खूबसूरत शहजादी, मैं आपका हाथ निकाह के लिए मांगने आया हूँ। आपको मंजूर है? लेकिन शहजादी न वो उससे बेइंतेहा मोहब्बत करता था और उससे अलाहिदा नहीं होना चाहता था इसलिए उसने उसे तितली की शक्ल में तब्दील कर दिया। वो दोनों बस गायब हो गए इससे पहले कि किसी को इल्म होता कि क्या हुआ था। उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसकी जिंदगी वापस कर देगा अगर वो उससे निकाह करने के लिए र तुम इस लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम एक हो। मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूँगा। कभी नहीं। पर एक रात, उसे बचकर निकलने का मौका मयस्सर हुआ, और उसने इसका फायदा उठाया। ए शहसादी, तुम्हें रजामंद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे, वो तो � थका देती है शु। दूर हटो आउच। कुछ देर के लिए शहजादी भूल गई कि वो तितली है पर पक्के इरादे वाली शहजादी ने अपने आंसू पहुछे और आगे बढ़ती गई ओ नहीं ये क्या है? ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं शहजादी हूँ। कितनी खूबसूरत तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीरें अपनी दीवानों पर क्यों लगा रखी हैं? मुसब्बीर को उसकी दबी आवाज में गुजारिश सुनाई नहीं दी, क्योंकि शहजादी की आवाज इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे सुनने में नाकाम था। क्या तुम मेरी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 एक बारगी जब उसके परों की मरम्मत हो गई मुसविर ने उसे कुदरत के आगोश में आजाद कर दिया शहजादी उड़ती रही उड़ती रही उसे ये इल्म ही नहीं था कि वो कहां जाए या खुदा मैं कहां जाऊं उसे एक आपशार मिला इसने उसे उस आपशार की याद दिलाई जहां वो हर 14 का चांद निकलने पर जाती और एक बहुत ही गमगीन नगमा सुनाने लगी। उसे वो इल्म नहीं था कि ये आपशार एक पाक रूह का घर है। तुम्हारी आवाज बहुत ही दिलकश है, ऐ छोटी तितली। मैं शहजादी हूँ। मैंने तुम्हें गुनगुनाते सुना अपने आपशारी घर में। गुनगुनाते? मैंने सोचा मैं गा रही थी। شہزادی ابھی بھی اس سے بے خبر تھی کہ دنیا اس کی اصلی آواز نہیں سن سکتی پھانی انسان تمہیں نہیں سن سکتی میں تمہیں آواز کی اقوبت کی مراد دوں گی شہزادی کی اصلی آواز سنائی دینے لگی اتلی شہزادی جی بھر کے گانے لگی جس نے اس پاک روح کو اتنا خوش کر دیا کہ اس نے سکایلا کو ایک اور مراد مانگنے کی بخشش دی ओह बहुत-बहुत शुक्रिया। उसने पाक रूह को अपनी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे फिर से इंसानी शक्ल मुहैया कराए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये तलसम इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्ह ओह, शुक्रिया, शुक्रिया। सिर्फ एक ही तरीका है इस तलसम को तोड़ने का कि उसे मार दिया जाए जिसने तुम पर ये तलसम किया है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये किया है। अगर तुम इस साहिर को हरा सको, तो तुम फिर से इंसानी शक्ल इक्तियार कर सकती हो। शाहिदादी को बताया गया कि उसके ये दो मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी बेइंतेहां जरूरत होगी। फिर जब एक मर्तबा तुम्हारी ये दो मिनट निकल गए, फिर तुम दुबारा हमेशा के लिए तितली बन जाओगी। अगर तुम उस साहिर को मार न सको। हाँ, बिल्कुल। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओह, म और किस बात की मदद चाहिए तुम्हें मैं शहजादी स्काईला हूँ. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस इंसानी शक्ल में आ जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम शहजादी कैसे हो सकती हो जो इतने सालों से मेरे मोहब्बत और आशिक का मरकस रही तुम बस एक एक हो एक कमबख्त जादूगर ने जो मुझसे मुसब्बीर कश्म कश्म में मुअतला हो गया। तो क्या ये बोलने वाली तितली हकीकतन शहजादी स्काईला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम ही शहजादी हो। बेफिजूल बात मत करो। तो क्या मुझे उस हर बोलने वाली तितली पर यकीन करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था।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 मुझे ये ज्ञान नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी खूबसूरत हो जाओगी। शहजादी ने तब महसूस किया कि ये मुसब्बिर वही शख्स है जिसकी उसे जिंदगी भर तलाश थी। क्या मैं चलना चाहिए मेरी शहजादी। हाँ, हमें जल से जल जादू करके किले में जाना चाहिए। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। उन्होंन अगर वो सोता है, तो हम उसकी उठने से पहले उसी खत्म कर सकते हैं। यही उम्मीद रखते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा सुरमा तो हूं नहीं। कौन है वहाँ पर? या खुदा, मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ शहजादी स्काईला और वो है मेरा जाबा सिपाही। ये फड़फड़ाने वाला एम्म क्� मेरी शहजादी। तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई? तुम मेरे जाबास सिपाही हो, मेरे सच्चे शहजादे। उसे मौत की दहलीज पर खड़ा देखकर साहिर का दिल तब्दील हो गया। हले वो मेरी तरह महसूस करती हो या नहीं? मैं उससे बेनताज मोहब्बत करता हूँ और उसे मरने नहीं दे सकता। वो चला गया है। मैं एक बार फिर